गीता तत्व चिंतन गीता का पहला अध्याय नवा प्रवचन धृतराष्ट्र का पुत्र स्नेह गीता अध्याय एक श्लोक एक से दो धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न पिछले प्रवचन में हमने कहा था कि महाराज धित जब महाभारत युद्ध के दसवें दिन भीष्म पितामह के आहत होने का समाचार सुनते हैं तो युद्ध के संबंध में विस्तार से जानने की इच्छा करते हुए अपने प्रिय और विश्वास पात्र मंत्री संजय से पूछते हैं धृत्राष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र कांडवाच किम कुरत संजय धृतराष्ट्र बोले हे संजय कुरुक्षेत्र के धर्म में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा होकर मेरे लोगों और पांडवों ने क्या किया धित्राष्ट्र के इस प्रश्न से ऐसा लगता है कि उन्हें भीष्म पितामह के आहत होने तक युद्ध का कोई समाचार ही नहीं मिला पर यह संभावना ठीक नहीं मालूम पड़ती क्योंकि संजय प्रतिदिन ही युद्ध की खबरें महाराज धृतराष्ट्र को सुना जाते थे तब युद्ध के दसवें दिन ही इस प्रकार का प्रश्न धृतराष्ट्र के मन में कैसे उठा यह विचारणीय है यह तो हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन अपने विजय के संबंध में आश्वस्त था क्योंकि उसकी ओर ग्यारह अक्षोणी सेनाएं थीं जबकि पांडवों की ओर केवल सात फिर कौरवों की ओर से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य एवं कर्ण जैसे महाबलवान योद्धा थे इसलिए धित्राष्ट्र भी अपने पुत्रों की विजय को निश्चित मानते थे धित्राष्ट्र के इस सपने पर जबरदस्त आघात तब लगता है जब भीष्म का युद्ध में पतन हो गया संजय के मुख से यह दारूण समाचार सुन धित्राष्ट्र सन्न रह गए और थोड़ी देर के लिए अपने होश हवास गंवा हुए उन्हें कल्पना में भी आशा नहीं थी कि भीष्म पितामह इस प्रकार आहत हो जाएंगे अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि कौरवों की कहीं हार ना हो जाए इस डर से उनके भीतर कायरता सूचक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होने लगी वे मन ही मन सोचने लगे कि पांडव तो धर्मात्मा हैं विशेष रूप से युधिष्ठिर तो अत्यंत धर्म और कोमल प्रकृति वाला है कुरुक्षेत्र सदैव से धर्म क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है तो ऐसे धर्म क्षेत्र में आकर क्या युधिष्ठिर का धर्म भाव नहीं जागा जिस क्षेत्र में बड़े बड़े यज्ञ किए गए और धर्मानुष्ठान संपन्न हुए वहाँ उपस्थित होकर क्या युधिष्ठिर के मन में दया और करुणा नहीं उपजी वह भला ऐसा घोर संगहारात्मक युद्ध करने के लिए कैसे राजी हो गया उसने युद्ध को बंद ही क्यों न करवा दिया ऐसे ही विचार धित्राष्ट्र के मन में भीष्म पिता भीष्म पतन के समाचार से उठने लगे और उन्हीं विचारों से उद्वेलित हो वे संजय से उक्त प्रश्न पूछ बैठे धित्राष्ट्र का चरित्र एक सामान्य मानव का चरित्र है जो अनेकों प्रकार की कमजोरियों से भरा हुआ है उन्हें अपने पुत्रों के प्रति अत्यंत ममत्व है अतएव यह जानकर भी कि दुर्योधन दुराचारी है दुशासन लम्पट है वे चुप्पी साधे रहते हैं गांधारी ने कई बार उन्हें सलाह दी कि आप दुर्योधन का त्याग कर दें पर पुत्र मोह की प्रबलता ऐसी है कि महाराज धित्राष्ट्र अपनी आँखों के सामने अपने ही भाई पांडु के पुत्रों का अनर्थ होते देख भी मौन धारण किए रहते हैं उनके पुत्रों पर यह आसक्ति और पांडवों के प्रति परायापन उनके शब्दों से ही झलकता है जब वे संजय से पूछते हैं माम काह पांडवश्चैव किम कुर्वत मेरे जनों और पांडव पुत्रों ने क्या किया उनके लिए पांडु पुत्र मेरे जन नहीं है यह धृतराष्ट्र का बड़ा दोष है नाम तो है राष्ट्र का धारण करने वाला पर वास्तव में वे राष्ट्र के विध्वंसक सिद्ध हुए वे यदि चाहते और कुछ कठोरतापूर्वक अपने पुत्रों से बर्ताव करते तो भारत राष्ट्र वैसा भी खंडित और ध्वस्त नहीं हुआ होता जैसा वह महाभारत युद्ध से हो गया